क्रियादी सुधि तो क्रियादय दुक्रीं, दुक्रीं करने अलग है, ये बनता है क्री क्री अलग पर करते, करते है क्या उसके बाद कर क्या क्रियादि स्नान स्नान प्रत्योग सबादक सब का अपवाद है अपवादी किस है सब सब तो सह अप है साथ नहीं याद है क्या बोलो तो सब बोलो स पर से क्या लेंगे आप सबसे अपवाद स कह कश कश्य उपवाद हाँ सप अपना सप का उपवाद क्री स्ना तीन स्ना का रहती है स्ना से स्नान प्रत्यको अंग कौन है सार्वत स्ना किन्तु पी से नहीं जीत होता है उनसे गुण नहीं होगा क्री ना अगर प्रत्येक का प्रत्येक कौन है ना उसके अंग गुण हो जाएगा क्यों नहीं गंतन नहीं तू गोणा कर थो? पता नहीं कि नहीं ए, ना न गुण तो करने के लिए क्या सूत्र है अटगवातीष्णाग्रता से सूत्र लजाई पहले सूत्र आया है ई हल अघो हो तो हो जाएगा ना के आकार हो जाएगा पहले क्या बना था तो, क्या आगे क्या बना फिर तो, आगे क्रीना अंति अंतिम सूत्र हो जाएगा स्ना रात पहले आया सूत्र आकार हो जाएगा तो क्रीना अंति क्या बनेगा पहले पहले क्या बनाती हाँ आने वाले में कृष्णा तो यहाँ ई हल्ला को लग जाएगा कृमि दे बनेगा क्या बनेगा और पतारण प्रख्या गया हल्ले को हल पर हो तो लगता लगे हल्ले को हल पर नहीं हो तो साफ लग जाएगा क्या में क्या होगा इन सी लग जाता नहीं लगेगा ध्व ये हल्त मकर अंत नहीं, नहीं ये हो गया कि लौट लकर हो गया क्रियादी में डूक द्रव्य विनिमय इसी धातु का लौट लकर हुआ था उत्तमपुर तो तो में क्या बनेगा परिसम पद में कहा से हो गया या लगो। में क्या बनेगा मध्यम पश्चिम हो गया और है ना ये लेट लकार में क्री धाती क्री क्री नल अभ्यास में कुहस्य कु्र हलाय से सहने पर क्या रहेगा ची क्री अचोन से वृद्धि होगी क्यारो बनेगा चिक्रा अतुष आने पर ची क्री अतुष इकोणिजी प्राप्त है उसके बाद करेगा यंग उसके बाद करेगा एर अन्य कायोगय नहीं ये संयोग है ए रहने का जो नहीं लगेगा इसलिए यंग? यंग होगा तो क्या बनेगा तुष्ट चिक्री, चिक्री या तुह क्री क्या आगे य है हाँ यह के पहले क्या बनना है रसोई दीर्घ हाँ चिक्री या तुह किसमें दीर्घ किसमें होगा तो कहीं स्थान में दीर्घ दिया है हाँ चिक्री या तुह उसमें चिकरू आगे थल में क्या होगा चिक्र ही था चिक्र था आगे चिक्रिय चिक्रिया में कहीं दीर्घ है क्या देखो तो चिकरे था क्या चिक्रिया है? है? चिक्रिया। उत्म, आगे चिकरी यीर्घ कहीं है कैसो ठीक है इसमें दीर्घ चिक्रिया उत्तम आगे उत्तम में चिक्का में यंग होगा हाँ आत्वन पद में क्या बनेगा चिक्री बोलो हाँ ध्वन मारने पर थोड़ा विवाह से टाइगरी चिक्री ध्वे चिक्री ध्वे चिक्री ढ्वे में अंगो क्या है य अंगे चिक्रिय है हाँ उत्तम पुरुष में चिक्रिय हाँ लुट लातु सेठ अनिटे क्या उद्री दंते है ना यही स्लो को मार्मी है क्या उद्री करो किसको मार्मी सामने बारे किस मालूम है उधर दी <laughs> नहीं <है>? बोलो <laughs> अजंत कहा अनेको आगे अजंत दिनये लोग नहीं रसैया दीर्घ तो करो दीर्घारण कर के आगे रेप तो नहीं का रस दीर्घ को दे करके जाए कर ना रस को अल्प माता तो दीर्घ लंबा करके हाँ ये हो गया अन्योन से क्रेता आतने पद में मध्यम पुरुष बोलो क्रेता रीट लकान में ये टीकी सूत्र से होगा तो क्या बनेगा क्रेशियती आतने पद में कैसे आते लोट ली परी बलो क्रीणा तो तनुपद क्रीणीता रणा वही किरणा मही लंग में आक्रे... नीत। आक्रे हाँ। आक्रे आक्रे नान। आक्रे नान। अक्रे नीत अक्रीनाथ हाँ अक्रीनाथ फिर बोलो फिर अक्रीनाथ अक्रीन में क्या सोच लगा स्नाभ्यस्तरागे तो नहीं। नहीं। नहीं। तम। ठीक से बोलो अक्रीना पद में अक्रेणी बोलो आगे अक्री न अक्री था नी दीर्घा किणा भाई अक्रिणी भाई में नी दीर्घ हसौ उत्तम पुरुष में क्या रूपया नस्व दीर्घ अंत में रसो उत्तम से फिर बोलो देखो हाँ अक्रिणी में ह्रस्व है अरे वही में दीर्घ है ये भरक होना चाहिए अक्रिणी करके लंबा कर तो वही बोलते अक्रिणी वही मध्यम पुरुष बोलो मध्यम पुरुष आगे हाँ आग... विद्री में प्रश्न में गिनियात, गिनियाव, गिनियाव, गिनियाव। गिनियाव। कैसे बात तो से हाँ आत्मा प्रति में क्या बनेगा कि बोलो सरल है में क्री दीर्घ रहेगा या सो जाएगा? यादव सत्र होगा आ, क्रिया तो बोलो आशिलिंग में स्यूट को ईट होगा सेट होगा इट प्राप्त है क्या प्राप्त है किस तो क्यों नहीं होगा एकाच उपदेश तो निषेध करेगा तो शिव टू है ना नहीं या अंगीत है, है? नहीं, गीत नहीं गीत भी नहीं गीत क्यों नहीं सार्वधातु अभी दिखित होता नहीं तो, सार्वध नहीं आगम हुआ हो जाएगा, आगमेगा क्या सूत्र हाँ एक लेंगा शिष्ट सूत्र से अर्धातु आर्ध धातु हो तो सार्व धातुओं में सूत्र से गीत हो जाएगा हैं है? समझ जाता है कीत कैसे होता है यासुट कीत हो जाता है ना क्या सूत्र किदाशीसी तो यहाँ की नहीं होगा हाँ यासुट कीत होता है शुट कीत नहीं कीीत नहीं।, नहीं तो गुण हो जाएगी धातु को गुण होने पर क्या रू बनेगा क्रेसी ट में सह से आया सूट देता तो, हाँ बोलो क्रेसिस्ट धम में कोई सूत लगा सीधम ढम हो जाएगा क्रे सिम हो गया लुंग लकार में परसम पद में क्री सिच का अति सूची प्रति हो जाएगा वृद्धि करने के लिए कोई सूत्र है परिसमी पद क्या बनेगा सु बोलो आगे आत्मनिपद में क्या बनेगा अकृष्ट रूप देकर बनेगा गुणवा सत हाँ कि नहीं सी ची लिंग सिंचाते नहीं हाँ हलन तो हो इक्के पैर तो लगता है ठीक है क्या रूप बनेगा अक्रेष्ठ धो में कितने रूपए बोला एक इन्न से दो नहीं लगेगा हाँ विभा सेठ नहीं लेगा क्यों थे थे है। कार में क्या बनेगा अक्रेशियत आतन पद में बोलो आत आगे धाते तो, प्रिंग तर्पण कांतोचक कांति इच्छा है तृप्त अर्थ अभी पुस्तक बंद करके ये धातु प्री धातु का एक लकार का एक रूप दस लकार प्रथम पुरुष एकोचन का रूप एक लेकर दिखाओ परसम में अलग आतन पदेगा अलग का एक लकार के परसम का रूप आत प्रथम पुरुष एकोचन का रूप जितने रूप बने एक दो तीन जितने बने कत्ते प्रत्येक लगा प्रथम पुरुष कह पुस्तक रूप ची खोलना नहीं बंद कौन से धातु लेखा है कौन? है? पुरु से है? से पे पुनाते ये ये य कहाँ ला ला और हाँ देख हाँ देर के कर तो गया। लाओ इधर इसके पहले कौन दिखाया था में, दिखा में? में लिट लिखा, लिखा आपने क्या लिखा लिट में लिट में लिखा नहीं आत्म पद में क्या लिखा क्या लिखा था लिट लगाया पद में क्या लिखा था लीट में प्रेत लिखा है हैं नहीं सिस्टर लटे में क्या बना पिप्रे, पिप्रे। लाट में क्या मना प्रीणी लिटमें पिप्राय अत्मे पिप्रिए लुट में ये तो सरल है लिट में, लोट में लंग में प्रणीता बिदड़े में उसको देखा नहीं बोलो मन से बोलो बिदड़ी में प्रणीयातनी आसने में प्रिया प्रिया धम के रूप लेकर देखा पुरुष बहुजन का उसी का मध्यम पुरुष बहुजन वो केवल ध्वन का अतन पद आतंक परिषम ध्वन नहीं पुस्तक तो कर तो रहा है क्या शिवशंकर पुस्तक तो हाँ तो तो दो रुपये किस रहे हैं बना? ध्वा में लेट ल करे में और असिल में क्या बना ध्वा में प्रेसी ड लुंग में आप ढम प्री हो गया श्रीय पाके श्रीयापाके ठीक इस प्रकार है इसका उत्तम पुरुष एक वचन ले रोको उत्तमपुर से एक वचन नहीं तो प्रथम पुरुष द्विवचन लेखो प्रथम पुरुष द्विवचन किसका श्रीआंपा के प्रथम पुरुष द्विवचन में रोको परिश्रम बताओ हाँ देखो ओके प्रथम पुरुष में पहले लट लकार के क्यार बनता है श्रृणाती अतन में श्रृणीते श्रृणाते श्रृणाते एक प्रथम पुरुष केवल एक वन दिवचन बहुवचन पर लिट्ल परिखानी का शिष्य शिष्याय शिष्य तो शिष्यु अतन पद्मे शिष्य शिष्युते शिष्य लूट लकार में श्वेता श्वेता लीट में श्रेष्यति श्रिया सृष्य अतन पदों से ते श्य लोट में शिणत श्रृणीता श्रृणीता शृणन शृणु और श्रीनातां लंग में श्रृणता में ल पशुपद्मे अश्ण अश्विनाता अश्विनता अश्वनीता अतन पदे अश्विनी अश्विनताम अश्विनत विधिरी श्रीनाता। में श्रृणियाम श्रेणीयु अतन पद में शृणत श्रीणीयाताम श्रेणीर अश्ली में श्रीया श्रेयास्ताम श्रेया अतनपद में श्रेय श्रेयिष्ठ श्रेयस्ताम श्रेष्रीरन लुंगलकर में अशीत अश्रेष्ठ अशेषु अतन पद्मी अश्रेष्ठ अशेषता अशिषता लिंग में अश्य अशिष अशेष अतन पद्मी सेता अशेषंत